परमादरणी प्रातस्मरणी अनंतश्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणार में कोटिशाह वंदन हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले सभी भक्तवरण मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं ये संपूर्ण आकृतियां अपने आराध्य की ही निहार करके आप सब के भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं कल हम लोग चिंतन कर रहे थे संसार के जितने भी प्राणी हैं सभी बनना सुखी चाहते हैं कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसे सुख की अभिलाषा न हो पीड़ा अशांति दुख उद्वेग कोई चाहता नहीं है किंतु उसके बाद भी ये सब के सब हमारे घर में बिना बुलाए डेरा डाल लेते हैं और इसके मूल में यदि देखा जाए हमारे एक महात्मा कहते थे लोग फूल पर ध्यान देते हैं मूल पर ध्यान नहीं देते फूल से हटकर के मूल पर दृष्टि डालो मूल पर यदि दृष्टि डालेंगे तो ये दुख का कारण क्या अशांति का कारण क्या पीड़ा का कारण क्या तो एकमात्र कारण है जिसका नाम अज्ञान है न समझी है अविवेकी अविवेक है, है मूढ़ता है अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यदि आपके जीवन में दुख है तो आप क्या हैं? आप अपने आप समझ जाइएगा यदि हम दुखी हैं यदि हम अशांत हैं यदि हम पीड़ाग्रस्त हैं तो उसके मूल में निश्चित रूप से अज्ञान ही है और यदि ये सब हमारे जीवन में है तो हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं ये हम नहीं कहेंगे नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे आप अपने आप समझ जाना वैसे हमारे ठाकुर जी तो गाली देने में नंबर वन हैं और हम लोग उस परंपरा के हैं तो कभी कभी बोल भी देते हैं अब देखिए अज्ञान है तो सही दुख है पीड़ा है उद्वेग है इसकी निवृत्ति का कारण क्या है दुख का कारण तो समझ में आ गया अशांति का कारण समझ में आ गया ना समझी है इसका कारण अब इससे निवृत्त होने का कारण क्या है समझदारी है बुद्धिमत्ता है ज्ञान है तो ज्ञान हमारे जीवन में जहां से आता है उसी का नाम गुरु गुरुतत्व तो है परमात्मा भी यदि वह ज्ञान हमें देने के लिए उन्मुख होंगे तो मित्र बनकर के नहीं माता पिता बनकर के नहीं संबंधी बनकर के नहीं दुश्मन बनकर के नहीं गुरु बनकर के होंगे इसलिए आप ध्यान देंगे परमात्मा भी जब जीव का कल्याण करना चाहता है तो वह गुरु बनकर प्रकट हो जाता है ये गुरु कोई दूसरा नहीं है परमात्मा का ही एक साकार विग्रह है जो जीव के कल्याण के लिए वह गुरु रूप धारण करके आ गया है अच्छा संबंधों से मात्र आपको ज्ञान नहीं मिलेगा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह चर्चा का विषय भागवत महापुराण के माध्यम से हो रहा है इसलिए प्रमाण के रूप में हम आपके सामने कथाएं ही रखेंगे और वो कथाएं जो आप सब जानते हैं क्योंकि श्री प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में तो भागवत की चिंतनधारा चलती ही रहती है किंतु कथाओं के माध्यम से जो रसोत्पत्ति होती है ज्ञानोत्पत्ति होती है उस पर दृष्टि डालेंगे एक घटना है परमात्मा की पत्नी है नाम भक्ति है घटना आप सब जानते हैं पुत्र है ज्ञान और वैराग्य किंतु ये तीनों दुखी हैं अगर परमात्मा से संबंध मात्र बना लेने पर सुख मिलता तो पत्नी बन गई इससे ज्यादा मधुर और सन्निकटता का संबंध और क्या हो सकेगा और यदि संतान बनने से सुख मिलता होता जैसे हम लोग कहते हैं हम दास हैं हम उनके संतान हैं हम बेटे हैं बहुत अच्छी बात है भाव में ये रहना किंतु यदि बेटे बन जाने से या पत्नी बन जाने से या कोई दूसरा संबंध बना लेने से यदि सुखोत्पत्ति होती दुख की निवृत्ति होती तो भक्ति को नहीं होना चाहिए था किंतु आप सुनते हैं कि भक्ति रुदन कर रही है अच्छा भक्ति रुदन कहां कर रही हैं रुदन का हेतु है ज्ञान वैराग्य की जर्जर अवस्था और सच में दुनिया में जितने भी रोते हैं संसार के लिए उससे रोने के पीछे ज्ञान वैरागी की शिथिलता ही है ज्ञान की शिथिलता और वैरागी की शिथिलता ही हमारे रुदन में हेतु है यदि संसार के लिए रो रहे हैं तो ज्ञान यदि प्रबल हो तो अश्रु नहीं आएंगे और वैराग्य प्रबल हो तब भी घटना संसार में घटती रहती है क्या दिक्कत है तब भी अश्रु नहीं आएंगे अच्छा ये भक्ति के जीवन में अश्रु आए कहां आते हमारे जीवन में भी वही हैं कहां आए यमुना के किनारे अब देखने में तो लगता है कि यमुना का किनारा वृंदावन का धाम है किंतु यदि तीनों नदियों को आप दर्शन की दृष्टि से देखो क्योंकि जितनी भी कथाएं हमारे पुराणों में है वो दर्शन शून्य नहीं है एक नदी साकार रूप दिख रही है इसका रूप दूसरा भी है तो यमुना की धारा के किनारे ही अश्रु आते हैं और सच में हमारे भी अश्रू आते भी वही हैं यमुना की धारा के किनारे आप कहेंगे यमुना की धारा किनारे क्यों एक माताजी के पुत्र ने उनको बड़ी गालियां दी और जब गालियां दी तो रोती हुई हमारे पास में आई और कहा कि आज हमारे बच्चे ने बहुत हमको गालियां दी हैं तो उपदेश देने लगे कि बच्चा भी झूठा और तुम्हारा अपमान भी झूठा तो हंस करके बोली बाबा जी तुम्हारे बेटा होता तो पता चलता अब तुम्हारे बेटा तो है नहीं तो चाहे कुछ भी उपदेश दे लो अभिप्राय क्या है ये कर्म की धारा है तुलसीदास जी महाराज तीनों नदियों का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं विधि निषेध में कलिमल हरिणी कर्म कथा रवि नंदन वर्णी ये कर्म की कथा है अरे भाई मंच पर बैठ कर के तो मधुर से मधुर भाषण किया जा सकता है किंतु जब कर्म की दिशा में हम हो व्यवहार की दिशा में जब हम हों व्यवहार में हम प्रवृत्त हो अपना व्यापार देख रहे हों अपने काम में लगे हुए हों और उस समय मन के अनुकूल व्यापार न हो और मन में उद्वेग ना आए अशांति ना आए पीड़ा ना आए तो हम समझेंगे कि सत्संग का असर हमारे जीवन में है तो देखो ये यमुना जो है मैं निवेदन कर रहा था कर्म की धारा है और गंगा भक्ति की धारा है और सरस्वती ज्ञान की धारा है विधि निषेध में कलिमन हरिणी कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी राम भक्ति जहां सुरसरी धारा राम की भक्ति कृष्ण की भक्ति यही सुरसरी धारा है बड़ा सुंदर प्रयोग किया गंगा नहीं कहा सुरसरी कहा सुरसरी ये शब्द भी बड़े अनोखे हैं अर्थ वही होता है जैसे भागवत में कहीं कृष्ण कहीं मोहन कहीं गोविंद कहीं गोपाल अनेक-अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं सब परमात्मा के नाम ही किंतु कौन सा नाम कहां प्रयोग किया जाता है इसका भी बड़ा अपना असर है ये जो धारा है गंगा की ये सुरसरी है देवताओं के यहां से आई हुई स्वर्ग से पधारी हुई ये धारा भक्ति का स्वरूप है और सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है तो भक्ति के प्रवाह के तट पर जब हम होते हैं तब ज्ञान वैराग्य यदि जग जाएं, भक्ति के अश्रु समाप्त तो हो जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है होते ही हैं। और आप देखेंगे जितने बड़े बड़े सत्र हुए हैं वो सब सरस्वती नदी के तट पर ज्ञान की चर्चा होती ही सरस्वती के नदी के तट पर है अच्छा नदी के तट पर उतना प्रॉब्लम नहीं है यहां आपके प्रेमपुरी में क्या प्रॉब्लम है आपको कौन शांति पैदा करेगा यहां तो सरस्वती की धारा बह रही है यहां आपको कोई गाली देने वाला भी नहीं है आपके मन के विपरीत करने वाला भी कोई नहीं है तो यहां यदि चित्त उद्वेगवान ना हो तो क्या बड़ी बात है एक महात्मा के पास में गया हमने कहा हमारा श्री हमारे आराध्य गुरुदेव की कृपा से हमारा कोई भी सभा में अपमान करे जूता भी पहनाए माला पहनाए जूतों की तो हमको उद्वेग नहीं आएगा ये हमारे महारि की कृपा है तो महात्मा बड़े हंसे बोले पहनाने वाले मिलेंगे तब पूछूंगा कि आया कि नहीं बोले ऐसे थोड़ी चित्त शांत है सतोगुण वाली वृत्ति है साधन भजन चिंतन में लगे हो स्वगुण वृत्ति है तो इस समय पता नहीं चलेगा पता तो तब चलेगा जब पहनाने वाले मिले ये देखो सम्मान सुविधा में यदि चित्त उद्वेग को प्राप्त न हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जब मन के विपरीत अवस्था हो उस समय यदि ये, ये मन की उद्विग्नता अवस्था कब आएगी जब हम कर्म की धारा में बहेंगे और बंधुओं ध्यान देने लायक बात यह भी है आप कितना भी प्रयास करो कि हम कर्म की धारा से दूर रहें किंतु कर्म करना ही पड़ेगा जब तक यह शरीर है तो बिना कुछ किए आप रह नहीं सकोगे करना ही पड़ेगा आप दूसरों के साथ फैक्ट्री नहीं देखे तो घर में नौकरों के साथ शरमाना पड़ेगा कि नहीं कहीं ना कहीं आपके साथ व्यवहार का जगत आएगा ही आएगा तो अब करना क्या है आएगा तो इससे छुटकारा कैसे मिले उद्विग्नता हमारे जीवन में आई तो इस उद्विग्नता को मिटाने वाला खोजना चाहिए खोजे बगैर नहीं मिलेगा आपके जीवन में जिज्ञासा जगेगी आपके जीवन में पीड़ा जगेगी आपके जीवन में खोज जगेगी तो वह गुरु के रूप में जरूर मिलेगा किंतु खोज होना चाहिए तो भक्ति महारानी कहां खोजने गई हरिद्वार खोजने गई कि उत्तरकाशी गई ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं अरे नारायण जहां हमको पीड़ा है वहीं खोजना है मैं दिन चिंतन कर रहा था कि अशांति यदि बंबई में हो और हम खोजने के लिए यदि निकल करके जाएंगे हरिद्वार ऋषिकेश तो वहां जाते जाते तो अपने आप शांति हो जाएगी आप तीर्थों में जाओ तो अपने आप चित्त शांत हो जाएगा आपका उस समय लगेगा कि हमें कोई पीड़ा नहीं है यह तो नासमझी का खेल था अरे जैसे अर्जुन कहता है ये तो नासमझी का खेल हमें युद्ध नहीं करना है अपने स्वजनों को मारकर अपने संबंधियों को मारकर ये खून से लस्त भूमि हम क्या करेंगे हम तो वैराग्यशाली बनकर भिक्षा का अन्न खा लेंगे ठाकुर जी जानते ये थोड़ी देर का खेल है ये वैराग्य की धारा जो बैरी टिकाऊ नहीं है और जब वह खोज में निकले और शरण ग्रहण की तो पिता अमृत मिला जानते ही हैं तो मूल में दर्शन में आप चिंतन कीजिएगा एक श्लोक आज मैं खोल करके देख रहा था प्रातःकाल ये दसों दिशाओं में खोज रही थी हमारा कोई रक्षक मिले इस पीड़ा के निवृत्त करने वाला कोई मिले दसों दिशाओं में खोज थी उसकी रुदन करते हुए खोजती थी आंखें ढूंढती थी कहीं सदगुरुदेव तो नहीं आ रहे सदगुरुदेव तो नहीं आ रहे हैं और उसकी खोज रंग लाई देखो भाई खोजोगे नहीं तो काम बनेगा नहीं जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी बैठ मैं बापूरा डूबन डरा अगर हम सोचे कि हमारा कोई ठग लेगा हम श्रद्धावान बनकर किसी के पास जाएंगे तो पता नहीं कहीं ठगे न जाएं कहीं घाटा न हो जाए महाराज श्री कहते थे जो हानि के से व्यापार नहीं करेगा उसको लाभ होगा क्या सोचे कि अगर हम पैसा लगाएंगे तो कहीं डूब न जाए जैसे व्यापार में भी आपको पगली छलांग लगानी पड़ती है अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो देखा करीब एक किलोमीटर दो किलोमीटर में बाउंड्री खींची हुई थी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री की फैक्ट्री नहीं बनी थी बाउंड्री खिंची हुई थी पत्थरों की मैं चिंतन करने लगा इस व्यापारी ने पहले करोड़ रुपए बाउंड्री में लगाए होंगे और करोड़ रुपए बाउंड्री में लगाने के बाद भी वहां फैक्ट्री दी बनाएगा तो मशीनें भी लगानी पड़ेंगी और मशीनों में भी पैसा लगेगा सब पूरा व्यापार तैयार होने में अरबों रुपए लगेंगे तब वो कभी फैक्ट्री कमा कर देगी और व्यापारी सोचे कि हमको बाउंड्री भी नहीं बनानी है हमको फैक्ट्री भी नहीं चलानी और हमारे जीवन में पैसा फटाफट फटा आने लगे तो आएगा नहीं ऐसे आप डरो कि हमको कहीं हम खोजने के लिए जाएंगे और कोई ऐसा ठग गुरु जो न मिल जाए जो हमको ठग कर ले जाए मैं आपको गारंटी से एक बात कह दूं यदि आपके जीवन में निष्ठा सच्ची है और खोज सच्ची है तो दुनिया का कोई माई का लाल आपको ठग नहीं सकेगा यदि हमारे जीवन में सच्चाई है मूल बात यह है हम यदि अपने कर्तव्य में निष्ठावान हैं सत्य हैं तो परेशानी हो सकती है होती है सत्य के रास्ते में चलने में परेशानी होती है किंतु विजय उसी की होती है जो सत्य पर चलता है तो खोजिए इस देवी ने दसों दिशाओं में खोजा और ईश्वर की कृपा अवधत हुई भगवान उदृत हुई भगवान की बड़ी कृपा हुई भगवान के मन ही जो नारद हैं ये भगवान के मन हैं प्रकट हो गए आप लोग घटना जानते हैं घटना में पूरी नहीं सुनाऊंगा ये महात्मा ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के सभी प्रयोग किए जो आज हम संत करते हैं गीता सुनाया उपनिषद सुनाया और शायद एक बार नहीं मुहर मुहर शब्द का प्रयोग है गीता भी सुना रहे हैं बार बार उपनिषद भी सुना रहे हैं बार बार और इतना ही नहीं कई युक्तियां भी बताई इन्होंने कहा व्रथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम अरी देवी तू तु चिंतातुर क्यों हो रही है उन्होंने कहा महाराज चिंतातुर न हो तो करें तो क्या करें जब व्यक्ति से कुछ नहीं होता तो चिंता ही तो करता है एक तो हमारे सज्जन कहते चिंता की थोड़ी जाती चिंता हो जाती है चिंता हम करते नहीं है चिंता अपने आप होती है मैं क्या करूं मैं बचपन में जब अपने आश्रम में आया तो हमारे वहां एक मंदिर है नृत्य गोपाल भगवान का उसके पुजारी जी थे पहले उनका नाम था श्री गोपाल और उनकी पत्नी का नाम था चिंतामणि तो जब हम लोग पढ़ते थे कई विद्यार्थी बैठे हों और कोई कहे कि हमको बहुत चिंता सता रही है कि भविष्य में हम क्या करेंगे तो एक हमारे मित्र महात्मा थे वो कहते थे चिंता सताए श्री गोपाल को तुमको क्यों सताती है अरे चिंता तो श्री गोपाल की है ना चिंता श्री गोपाल की है उसको सताए तुमको क्यों सताती है तो नारायण ध्यान दीजिएगा यदि हम ये समझने लगे कि चिंता भी श्री गोपाल की है और सारा दायित्व तो भी उनका है अच्छा छोटे बच्चे को कभी चिंता सताती है क्योंकि तो वो जानता है सब व्यवस्था अपने आप माँ करेगी मैं तो कई बार देखता हूं बच्चा ना दूध की बोतल लेके चलता है और ना ही सोने की व्यवस्था लेके चलता है माताएं दूध की बोतल भी साथ रखती है गर्म पानी करने के उसको पिलाना है क्योंकि तो उसको अपनी चिंता है ही नहीं और मैं गारंटी से कहूं जिसको अपनी चिंता नहीं होती उसकी चिंता श्री गोपाल करते हैं तो विचार कीजिएगा चिंतन कीजिएगा इस घटना से किन्होंने सारे प्रयोग करके एक बात कही व्रथा खेदयसे वाले अहो चिंता तुरो कथम अरे बेकार तू चिंता तुर्क हो रही है करूं तो क्या करूं महाराज चिंता न करूं तो बोले श्रीकृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्य बड़ा अच्छा प्रयोग किया श्रीकृष्ण के चरणार विंद का चिंतन करो देखो भाई चिंता में भी चिंता नहीं तो होता क्या होगा क्या होगा तो दिशा बदलो दशा बदलेगी जो चिंता आपको भविष्य की हो रही है विषय की हो रही है वो चिंतन में श्रीकृष्ण के चरण बैठा दो जोशी कृष्ण हमको तो कई बार बहुत आनंद में होते बहुत मस्ती में तो कई बार ऐसे आनंद में आ जाते हैं कि बैठे बैठे हमको हंसी आने लगती है और बैठे बैठे आनंद की लहरें बहने लगती तो मुझे लगता है कोई पागल तो नहीं कहेगा हमको कि पागल तो नहीं हो गया सचमुच में पागल की दशा भी यही होती है कभी हंसता है तो कभी रोता है और वह आनंद की लहरें जब नहीं रुकती हैं उनको हम समाहित नहीं कर पाते हैं तो पता है हम क्या करते हैं अपने मानस को भूत में ले जाते हैं और भूत में ऐसी जो घटनाएं घटी हैं जिससे हमको पीड़ा हुई है उन घटनाओं का चिंतन करते हैं तो गंभीर हो जाते हैं ये देखो जो घटनाएं ऐसी घटी क्योंकि जीवन के प्रवाह में जरूरी नहीं कि सब घटनाएं मधुमेह घटेंगी जीवन के प्रवाह में कई घटनाएं ऐसी भी घटती हैं जो अपने चित्त को सहन योग नहीं होती आज मैं बहुत मस्ती में था चिंतन में डूबा हुआ था क्योंकि चिंतन चल रहा था गुरु प्रेम का और गुरु प्रेम का चिंतन चलते चलते अपने आराध्य की याद आने लगी तो मैं रोने लगा अब हमारी सारी क्रियाएं स्थिर हो गई ना तो मैं मंजन कर पाऊं ना तो कुछ कर पाऊं मुझे लगा ये तो गड़बड़ हो गया अभी तो गतिविधि करनी है हमको जाना है प्रेमपुरी सत्संग भवन में विचार प्रस्तुत करने हैं फिर हमने तुरंत अपने विचार की धारा बदली जहां गुरुतत्व का चिंतन हो रहा था गुरु प्रेम का चिंतन हो रहा था वहीं मैंने भूत की ओर दृष्टि बढ़ाई जब भूत की ओर दृष्टि बढ़ाई तो सफलता मिली चेतनता आ गई सजग हो गए तो मुझे लगा कि ऐसे जैसे मैंने आनंद के क्षणों को समेटने के लिए दिशा देने के लिए कुछ काम करने के लिए गुट घटनाओं को स्मरण किया तो गंभीर हो गए वैसे यदि गंभीरता के क्षणों में दुख के क्षणों में परमात्मा का चिंतन करें तो दुख गमन कर जाएगा यह युक्ति रखने लायक है जब कभी आपको भविष्य का भय सताने लगे तो तुरंत अपने मानस को कहो कि चलो श्रीकृष्ण के चरणों में श्रीकृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। वैसे मूल में तो नहीं है कि किंतु मैं कई बार चिंतन करता हूं मूल में न होने के बाद भी यदि युक्ति सिद्ध हो जाए बात तो प्रमाणिक होती है यहां इसके बाद जो श्लोक है जो नारद जी महाराज ने श्री गुरुदेव ने भक्ति को कहा दुख मिटाने के लिए उनका उन्होंने बात बड़ी सुंदर कही उन्होंने कहा द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कश्मला अच्छा ये द्रौपदी का नाम कहां से आ गया जहां श्रीकृष्ण के चरणों चर्ण, के चिंतन की चर्चा चल रही थी वहां द्रौपदी का नाम लेकर क्यों बोले तो ऐसा लगता है कि भक्ति महारानी ने कहा महाराज माफ करना श्रीकृष्ण चरणों के चिंतन से रक्षा करते हैं किंतु उनकी रक्षा करते हैं जो श्रीकृष्ण के होते हैं तो नाराजी महाराज ने कहा क्या बोलती हूँ जो श्रीकृष्ण के होते हैं उनकी चिंता करते हैं उनका ध्यान रखते हैं उनके दुख समाप्त करते हैं तो तुम भी तो उन्हीं की हो अरे तुम तो भक्ति प्रिया प्रिया हो तो मैं कई बार विनोद में बोलता हूं कि भक्ति महारानी ने कहा कि एक को हो तो ध्यान रखे उनकी प्रिया तो पता नहीं कितनी है 16108 तो रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद कितनी है किसी को पता ही नहीं है तो अब बहुत होने के कारण हुआ किस किस का ध्यान रखेंगे तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है वो ध्यान सबका रखते हैं पास में हो न हो तब भी ध्यान रखते हैं तो किसका ध्यान रखा अभी तक गुरुदेव ने बताया द्रौपदी च परित्राता परित्राता माने परिता त्रायते रक्षते जो चारों तरफ से रक्षा करे उसी का नाम परित्राता है ऐसे परित्राण आय साधु नाम है परि जो उपसर्ग है वो परिता चारों तरफ के लिए है चारों तरफ से जो त्राण करे रक्षा करे परित्राण करे उसी का नाम परित्राता है तो बोले द्रौपदी के परित्राता एम कौरव कसमला कश्मल शब्द भी ध्यान देने लायक है कश्मल माने होता है कीचड़ और कीचड़ में जो एक बार फंस जाता है वो जितना प्रयास करता है निकलने का उतना और फंसता है आप लोग ध्यान दिए होंगे कभी समाज में किसी घटना में हम फंस जाए कर्जे में फंस जाए या किसी में फंस जाए तो जितना जितना हम निकलने का प्रयास करते उतना, उतना उतना और फंसे जाते हैं यही कीचड़ है तो कौरव के लिए नारद जी महाराज ने कीचड़ शब्द का प्रयोग किया और हमारे एक महात्मा ने मैं गंगा जी में बहुत तैरता था बचपन में तो महात्मा ने बुला करके हमको दो सूत्र दिए उन्होंने कहा कि बेटा यदि तुमको कहेंगे कि तुम तैरो मत तो मानोगे नहीं हमारे सामने नहीं तो छुप के तैरोे तो तैरना मैं मना नहीं करता किंतु दो काम करना क्या एक तो जब गंगा जी में तैरने के लिए जाना तो साष्टांग प्रणाम करके कहना मां मैं तुम्हारे गोद में आ रहा हूं इससे डूबने का भय समाप्त तो हो जाएगा क्योंकि मां के गोद में बच्चा थोड़ी कोई डूबता है और वो प्रयोग हमारे जीवन में सफल भी हुआ दूसरा प्रयोग उन्होंने बताया कि हो सकता है कभी नदी के प्रवाह में तुम बह जाओ थक जाने के बाद व्यक्ति पानी नहीं काट पाता है तो कुछ ऐसे आसन हैं कि उन आसनों पर लेट जाए तो प्रवाह में बहता चला जाता है और बह करके जिस किनारे पर तुम लगो वहां हो कीचड़ तो कीचड़ में तुम यदि पैर रखोगे तो उसमें और अंदर गल जाओगे बड़े बड़े हाथी उसमें महाराज फंस करके जीवन दे देते हैं किंतु तो निकल नहीं पाते वो दलदल ऐसा होता है जितना उसमें प्रयास करो उतना अंदर ले जाए तो यदि वहां फंस जाना तो क्या करना हमने कहा महाराजी क्या करेंगे उन्होंने कहा वहां खड़े मत होना वहां साष्टांग लेट जाना और लेट करके कीचड़ में खिसक करके प्लास्टे में पहुंच जाना लेटा हुआ व्यक्ति उसमें नहीं घुसेगा और हमने वो प्रयोग देखे भी तो देखो ध्यान देने लायक है कि जब हम कीचड़ में समस्याओं में फंस जाएं और निकलने का साधन कोई न दिख रहा हो तो मन से ठाकुर जी के सामने साष्टांग हो जाओ अब हमारा तो बल है नहीं आप ही जानो और देखना फिर उनका बल जब प्रारंभ होता है जहां अपना बल समाप्त होता है वहां उनका बल प्रारंभ होता है जहां उनका बल प्रारंभ होगा काम बन जाएगा तो भक्ति महारानी ने कहा महाराज माफ करना एक बात कहूं वो तो उनके रिश्तेदार थे इसलिए रक्षा की उनकी बिना रिश्ते की क्या रक्षा करेंगे बोले तुम्हारा तो रिश्ता है किंतु तो एक रिश्ता हम ऐसा बताते हैं जिनका कोई संबंध नहीं था किंतु तो ठाकुर जी ने उनको अपनाया किसको अपनाया पालिता गोप सुंदरिया गोप सुंदरियों का पालन किया गोप सुंदरियां क्या थी उनकी रिश्ता था क्या कोई प्रेम के संबंध के अलावा कोई दूसरा रिश्ता था नहीं और प्रेम के रिश्ते के कारण उनको संहारा उनकी रक्षा की अच्छा कई बार लगता है हमको एक महात्मा ने कहा कि उस कृष्ण की बहुत बहुत चर्चा करते रहते हो हमको तो हर ढंग के महात्मा मिलते बड़े वेदांति थे बोले उस बेवफा का तो नाम लेने लायक नहीं और उस कृष्ण के तुम दीवाने बने घूमते हो तो हमने कहा तुम्हारे साथ क्या बेफभाई की बताइए तो सही अरे बोले हम उस काले के चक्कर में पढ़े तब बेव हो हम तो पढ़ेंगे ही नहीं चक्कर में इसलिए मैं भूल कर कभी वृंदावन नहीं जाता क्योंकि वृंदावन जाने के बाद पढ़ने का चक्कर वो फंसा लेता है तो काला वो तो हमने कहा महाराज आप इतने खफा क्यों बात क्या है उन्होंने कहा कि देखो ब्रह्मचारी जी समय मैंने संन्यास नहीं लिया था एक बात कहूं गोपियों के त्याग में कहीं कमी थी क्या उन्होंने अपने मां को छोड़ा बाप को छोड़ा बेटे को छोड़ा घर को छोड़ा पति को छोड़ा कोई त्याग में कमी हमने कहा महाराजी गोपियों के त्याग में क्या कमी होगी परम सन्यासनी है वो तो बोले वो कृष्ण छोड़कर क्यों चला गया कारण क्या है तो हमने कहा क्या प्रेम में आप साथ रहने का नाम ही प्रेम समझते हैं क्या अगर शरीर से वो पास न रहे तो क्या पास नहीं है अरे बोले क्या पालन किया जीवन भर भी लगती रही नारायण ध्यान दीजिएगा गोपियों का पालन भगवान ने ही किया तो पास में न होने के कारण भी कैसे किया इस न्याय का खुलासा रामचैत्र में है भरत जी महाराज के बारे में एक वाक्य प्रयोग किया तुलसीदास तो जी महाराज ने सेव न्याय कमठ की नाई ये सेव न्याय कमठ की नाई का अभिप्राय क्या है ये कमठ न्याय क्या है देखो पालन करने की कई विधाएं उसमें तीन विधाओं का मैं आपके सामने वर्णन करता हूं एक विधा पालन करने की है मरकट न्यायवत दूसरी विधा है मारजार न्यायवत और तीसरी विदा है पालन करने की कमठ न्यायवत ये मारजार न्याय कमठ न्याय और मर्कट न्याय क्या है मरकट माने बंदर है आप लोगों ने शायद कभी देखा होगा जो वृंदावन जाते हैं वो तो जरूर देखेंगे बंदरिया का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है बंदरिया कभी नहीं पकड़ती उसको और हमने तो यह भी देखा है कि यदि बंदरिया छलांग लगा रही हो और बच्चा छूट कर नीचे गिर जाए तो बंदरिया और मारती है उसको पिटाई करती उसकी पकड़ करके कि इतने असावधानी से तुमने क्यों पकड़ा तो तू गिर गया हमारे यहां तो महाराज वर्णन ही डाल से यदि चूक जाए बंदर तो फिर उसका कल्याण नहीं है तो देखिए ये जो न्याय है जिस न्याय का नाम मरकट न्याय है इस न्याय की विधा क्या है कि भक्त भगवान को पकड़कर रखता है भगवान भक्त को पकड़ करके नहीं रखे हुए और जब तक भक्त भगवान को पकड़कर रखा है तब तक गिरेगा तो उसी का दोष है भगवान का दोष नहीं और दूसरा न्याय है मारजार न्याय वक्त मारजार माने बिल्ली आप लोग तो शहर में रहते हैं बंबई में गांव में ये कहावत प्रसिद्ध है कि बिल्ली जब प्रसो देती है तो सात घरों में बच्चों को ले जाती एक जगह नहीं रखती शायद उसके मानस में रहता होगा कि स्थान बदलते रहेंगे तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे किसी को जब तक पता चले कि यहां है तब तक दूसरे घर में चले गए तो बिल्ली क्या करती बच्चे बिल्ली को नहीं पकड़ते हैं जिन विकराल राढ़ों से वो शिकार करती है उन्हीं विकराल डांढ़ों से उन बच्चों को पकड़ कर ले जाती है मुख में दबा करके किंतु बच्चे को खरोच नहीं आती अपने मुख में दबा कर ले जाती मैंने देखा भी ले जाते खरोच तक नहीं आती हैं तो ये मार जाड़ न्याय है कि भगवान स्वयं भक्त को पकड़े हुए ये दोनों न्याय तो दिखते हैं ंतु तीसरा न्याय दिखता नहीं सेवई न्याय कमट की नाहीं इस न्याय का अप्राय क्या है आप लोगों को सबको शायद विगत होगा जानकारी होगी कि जितने भी अंडे देने वाले पक्षी हैं या जंतु हैं वो अंडा देने के बाद उसकी मां या उसका बाप उस अंडों पर बैठते हैं पक्षी भी यदि अंडों पर ना बैठे तो अंडे की वृद्धि नहीं होगी अंडे पर बैठने से शरीर की गर्मी से अंडा बड़ा होता है और समय से फूट जाता है ऐसे ही सर्फ भी बैठते हैं सब और यदि बैठे नहीं तो अंडा बेकार हो जाएगा अब ये कछुई तो अंडा देती किंतु तो बैठती कभी नहीं एक तट पर अंडा देने के बाद यह कछुई दूसरे तट पर चली जाती है किंतु सरोवर के किसी भी तट पर वह रहे उसका चिंतन अंडों का ही होता है और अंडों के चिंतन करने मात्र से वो अंडे बड़े होते हैं और बच्चे निकल आते हैं अगर वह कछवी चिंतन बंद कर दे तो अंडे व्यर्थ हो जाएंगे तो देखिए दूर रहने पर भी यदि चिंतन की धारा बहती रहती है तो जीवन वृद्धि की ओर बढ़ जाता है जैसे राम भले वन में हैं और भरत भले ही घर में हैं नंदीग्राम में हैं किंतु भरत का चिंतन राम के मानस से कभी अलग नहीं हुआ और इसी के कारण भरत जीवित बने रहे भरत के प्राण राम के चिंतन पर आधारित थे वैसे ही नारायण गोपियों के प्राण भी कृष्ण के चिंतन पर आधारित थे पालिता सुंदरिया मानो भक्ति महाराजी ने कहा कि महाराज सब मान गई आपकी बात किंतु उस समय तो श्री कृष्ण थे और जब व्यक्ति होता है तब रक्षा करे तो कोई बड़ी बात नहीं है अब तो स्वधाम गमन कर गए तो है ही नहीं तो नाराजी महाराज कहते हैं व्यर्थ में ही चिंतन मत करना सकृष्ण को आप ही नो गता हुआ कृष्ण कहीं गए नहीं है आज भी हाजिर हुजूर हैं यहां पर बात यह है कि हमारी योग्यता हो तो उनका दीदार हो जाए कृष्ण का अभाव नहीं है हमारी आंखों के देखने का अभाव है वो देख नहीं पाती यहां वायु है कि नहीं आकाश है कि नहीं वो वायु भी है आकाश भी है किंतु तो क्या इन आंखों से आपको आकाश दिखेगा इन आंखों से आप वायु को देख पाओगे नहीं देख पाओगे इसलिए सकृष्ण क्वापी नोगा वह कृष्ण कहीं गए नहीं है तो ये बात जब कही तो भक्ति को कुछ तो आनंद मिला और आनंद में बहकर बाद में फिर देखा कि ज्ञान वैराग्य शिथिल हैं तो मैं एक निवेदन करना चाहता था कि प्रवचन की प्रणाली से व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए शांति प्रदान की जा सकती है मानो जब तक आप सत्संग भवन में रहोगे तब तक प्रवचन के प्रवाह में बहलोगे किंतु प्रवचनकार के जीवन में यदि स्वयं निष्ठा नहीं है उसका प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा देर पर रहने वाला नहीं है इसलिए श्रुति का वाक्य उद्धृत करता हूं समिताणी ही सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सविज्ञानार्थम समित पाणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम स्रोत्री के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठा होनी परम आवश्यक है निष्ठा के बगैर काम नहीं बनेगा केवल प्रवचन करने मात्र से श्रवण करने मात्र से काम नहीं बनेगा निष्ठावान बनना परम आवश्यक है और इसीलिए एक प्रयोग दिखाया गया अब नारद जो भगवान के मन है नारदाद देव दर्शन आप उपचर पढ़ेंगे तो पता चलेगा शायद ऐसी कोई विद्या नहीं जिसके नारद जी जानकार ना हों। सनत कुमारों के पास जब गए हैं तो उन्होंने अपनी योग्यता बताई तो भूत विद्या पिशाज विद्यांधर्व विद्या सब विद्या के जानकार हैं किंतु तब भी शोक से पार नहीं हुए दुख से पार नहीं हुए निष्ठा का अभाव तो यह दिखाया कि निष्ठावान संत की खोज करें निष्ठावान संत की खोज करें उस खोज में आप पढ़िएगा मूल में वृंदावन से लेकर के ऋषि के हरिद्वार सब जगह खोज हुई कैसे कैसे ढंग के लोग मिले उसकी चर्चा करना हमारा आशय नहीं है और जो हमको चाहिए देखो भाई बात ये है यदि हमको मिठाई चाहिए तो हम मिठाई की दुकान में जाकर मिठाई मांगे तो हमारी बुद्धिमत्ता है और यदि हम बहुत खोजते रहे दूसरी दुकानों में मिठाई नहीं मिली तो मिठाई की दुकान को छोड़कर दूसरी दुकानों की निंदा करना कोई बुद्धिमानी है क्या अरे भाई उसके पास ये नहीं मिला ये नहीं मिला ये नहीं मिला या दुकानदार को डांटने लोगों कि तुम ये वस्तु क्यों नहीं रखते हो तुम दुकानदार ही नहीं हो अभिप्राय क्या है कि यदि हमको ज्ञान की पिपाशा है प्रेम की पिपाशा है और ये जहां न मिले उससे झगड़ने की जरूरत भी नहीं है उसकी निंदा करने की भी जरूरत नहीं है हमारा लक्ष्य है हमको ये चाहिए और जहां मिल जाए जहां लगे कि हमको यहां से मिलेगा वहां आप लेना प्रारंभ कर दो अपनी जिज्ञासा समाधान वहां करना प्रारंभ कर दो अब नारद जी को जब नहीं तो कहीं निंदा नहीं की किसी संत की उन्होंने निंदा तो जघन्य पर आग है उन्होंने कहीं किसी की निंदा नहीं की कहीं किसी से उलझे नहीं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो बद्रिकाश्रम पहुंचे आप घटना जानते हैं और वहां सनकादियों से मुलाकात हुई सनकादियों की मुलाकात रंग लाई और उन्होंने हरिद्वार में आकर के उनको भगवान की दिव्य गाथाएं श्रवण कराया तो केवल नारद जी महाराज के कोई दर्शन नहीं हुए जितने संतोष में थे सबको भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तरुण होते हुए नजर आए क्योंकि भक्ति सुतौतौ तरुण गृहत्वा प्रेमई कर रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानी मुहूर् बदंती अच्छा विचार करें ज्ञान वैराग्य आप सबके चित्त में है जितने भगवान की संताने हैं सबके जीवन में ज्ञान वैराग्य है ही भक्ति भी है ज्ञान भी है भक्ति भी है वैराग्य भी है अब ये है किससे ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कोई तन का भक्त है कोई धन का भक्त है कोई मकान का भक्त है कोई मान प्रतिष्ठा का भक्त है ये भक्त तो है ही हैं लोग किसी को दुश्मन से वैराग्य है तो ध्यान दीजिए ये ज्ञान वैराग्य चित्त में है किंतु होना किसके साथ चाहिए ये जरूरी है प्रेम का अभाव चित्त में हो या शास्त्रों का मंतव्य नहीं है जब तक आपके जीवन रहेगा तब तक आपके हृदय में प्रेम रहेगा आप परमात्मा से नहीं करोगे सदगुरुदेव से नहीं करोगे तो कुत्तों और गधों से करोगे बिना किए रह नहीं सकोगे अटैचमेंट कहीं होगा ही अच्छा यदि सही ढंग से जगह से वैराग्य नहीं करोगे तो सज्जनों से वैराग्य कर बैठोगे सत्पुरुषों से वैराग्य कर बैठोगे दुर्जनों की दुकान में जाकर बैठोगे तो विचार करना पड़ेगा इसमें कहां राग होना चाहिए कहां से वैराग्य होना चाहिए और कहां प्रेम होना चाहिए राग वैराग और प्रेम ये तीनों आपके चित्त में हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके चित्त में प्रेम नहीं है मैंने एक संत से सुना कि एक संत के पास महाराज जी भी सुनाते थे एक संत के पास कोई सज्जन गए और जाकर के बोले हमको भगवान से प्रेम करा दो भगवान से हमें प्रेम करना है तो महात्मा ने पूछा आज तक तुमने किसी से प्रेम किया है बोले नहीं किया है प्रेम तो बोले जाओ तुम्हारा भगवान से भी प्रेम नहीं होगा अरे प्रेम करने का भी सामर्थ्य तुम्हारे चित्त में तो चाहिए शक्ति है केवल दिशा देना है सामर्थ है दौड़ने का आप गलत दिशा में दौड़ रहे हैं तो सही दिशा में सदगुण दौड़ा देंगे आपको तो विचार कीजिएगा इस घटना को हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य और प्रेम तीनों विराजमान है और तीनों ये परमात्मा की देन है जिस दिन हम परमात्मा से अलग हुए वैसे तो अलग हुए ही नहीं व्यवहार की दृष्टि से जिस दिन हम परमात्मा से अलग हुए तो परमात्मा ने तीन साधन हमको दे दिए अपने पास आने के एक साधन का नाम ज्ञान है दूसरे साधन का नाम वैराग्य है तीसरे साधन का नाम प्रेम है भक्ति है अब तीनों साधन तो मिल गए किंतु इन साधनों का हम प्रयोग किस दिशा में कर रहे हैं अब प्रेम का प्रयोग तो हम बच्चों से पैसे से मान से प्रतिष्ठा से कर बैठे गलत प्रयोग हो गया वैराग्य हम सज्जनों से कर बैठे सत्संग से कर बैठे तो एक गलत प्रयोग हो गया और देश की धारा जहां जानी चाहिए द्वेशम घृणा की भावना प्रज्ज्वलन भावना तो ये भावना साधक के दृष्टि में उद्वेक के आधार पर नहीं तटस्था के आधार पर तटस्थ हो जाता है सच्ची मार कबीर की चित से दिया उतार तो ये तीनों ज्ञान वैराग्य और भक्ति का सदुप्रयोग जरूरी है नारायण कर्म की धारा के तट पर कर्म की धारा में जहां हम बह रहे हैं जहां हमारा जीवन चल रहा है तो यदि हम सच्चा सुख चाहते हैं सच्चा आनंद चाहते हैं और सदा रहने वाला चाहते हैं चिरस्थायी नहीं मानस अस्थायी जो सदा सर्वदा बना रहे तो यह ज्ञान सदगुरुदेव से ही मिलेगा और वह सदगुरुदेव स्वयं परमात्मा ही किसी न किसी रूप में आकर के आपको अपनी ओर बढ़ा देंगे तो ऐसे गुरु गुरुतत्व की हमारे ऊपर कृपा वृष्टि हो वैसे तो उनकी कृपा वृष्टि हो ही गई है यदि हम लाभ नहीं ले पा रहे तो हमारा अपराध है हमारी असावधानी है तो मैं कई बार भाव में होता हूं तो कहता हूं कि आपकी महिमा का जानने का सामर्थ हमें नहीं है आपसे प्रेम करने का भी सामर्थ्य हमारे में नहीं है आप अनंत हैं हमारा प्रेम अल्प है आपका ज्ञान अनंत है हमारी बुद्धि अल्प है तो प्रभु भले अल्प हैं, किंतु यदि आप सामर्थ्य दोगे आप शक्ति दोगे आप हाथ पकड़ करके अपनी गोद में बैठा लोगे तो हमारे सामर्थ्य की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम सब भी मिलकर अपने सदगुरुदेव से प्रार्थना करें कि हमारी मति हमारी रती हमारी गति सतत उनकी ओर बहती रहे जिस जिससे हमारा जीवन मधुमेय बने रश्मय बने आनंदमय बने कल की घटनाओं में आपके सामने एक बहुत सुंदर प्रसंग आत्मदेव का जो सब अपनी कथा है और गुरुदेव का जो स्वरूप है इस घटना से प्रकट होगा क्योंकि गुरुदेव के स्वरूप में एक श्लोक हम लोग गुनगुनाते रहते हैं बहुत प्यारा है ये भी गुरु गीता का है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मई श्री गुरुवे नमः इसका पूरा का पूरा श्लोक चरितार्थ होता है आत्मदेव के उपाख्यान से आपको देखने को मिलेगा कि गुरु कैसे ब्रह्मा हैं कैसे विष्णु हैं और कैसे वह प्रलयंकर शंकर हैं ये आत्मदेव के चरित्र से कल आपको दर्शाएंगे उसके बाद क्रमशः घट्टाओं में गुरु की क्या महिमा है और भागवत में किस दृष्टि से उसको देखा गया है उसकी चर्चा करेंगे अपने आराध्य के चरणों में वंदन करता हुआ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम बोलो भक्त भगवान की सदगुरुदेव भगवान की